शोथोक ज्यों की त्यों धरी दिन ही चदरिया नंबर सेवन आपने कहा है कि आत्म अज्ञान ही हिंसा का स्रोत है और कल आपने कहा कि हिंसा वृत्ति के लिए मनुष्य स्वयं जिम्मेदार है तो क्या आत्म अज्ञान के लिए भी मनुष्य स्वयं जिम्मेदार है क्यों और कैसे इसे स्पष्ट करें अंधेरी रात हो अमावस और कोई अपनी गुहा में बैठा हो अंधकार में डूबा हुआ तो आंखें बंद रखे या आंखें खुली रखे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आंखें बंद हो तो भी अंधकार होगा आंखें खुली हो तो भी अंधकार होगा लेकिन फिर सुबह हो जाए सूर्य निकल आए उसकी किरणों का ज्वाल उस गुफा के द्वार पर फैल जाए पक्षी गीत गाने लगे और फिर भी वो आदमी अपनी आंखें बंद किए बैठा रहे तो फर्क पड़ता है रात के अंधकार में आंखें बंद थीं या खुली थीं कोई अंतर न पड़ता था और रात के अंधकार की कोई भी जुम्मेवार उस गुहा में बैठे हुए आदमी की ना थी अंधकार था वो स्थिति थी लेकिन सुबह जब सूरज निकल आया हो तब भी अगर वो आदमी आंख बंद किए बैठे रहे तो जो अंधकार उसे दिखाई पड़ेगा वो उसकी अपनी है, वो चाहे तो आंख खोल सकता है और अंधकार से मुक्त हो सकता है पशु का जीवन अमावस की अंधेरी रात जैसा जीवन है आत्मज्ञान की वह संभावना नहीं है पशु को कोई बोध नहीं है स्वयं के होने का और कोई विकल्प भी नहीं है कोई स्वतंत्रता भी नहीं है कि वो स्वयं को जान सके वो संभावना ही नहीं है इसलिए पशु को आत्म अज्ञान के लिए जुम्मेवार नहीं कहा जा सकता वो अंधेरी रात में है और अंधेरे के लिए जुम्मेवार नहीं है इसलिए पशु अगर आत्मज्ञान न खोजे तो उसे दोषी भी नहीं ठहराया जा सकता है लेकिन आदमी पशु की यात्रा से उस जगह प्रवेश कर गया है चेतना के उस लोक में जहां सूर्य का प्रकाश है और अब भी अगर कोई आदमी अंधेरे में है तो उसकी जिम्मेवारी सिवाय उसके और किसी पर नहीं हो सकती हम यदि आत्म अज्ञानी है तो अपनी आंखें बंद रखने के कारण वो हमारी स्थिति नहीं है वो भी हमारा चुनाव है प्रकाश चारों तरफ मौजूद है आदमी उस जगह खड़ा हो गया है विकास के दौर में जहां से वो स्वयं को जान सकता है नहीं जानता तो स्वयं के अतिरिक्त और कौन जिम्मेवार होगा इसका यह अर्थ नहीं कि मैं कह रहा हूं वो आत्म अज्ञान का पैदा करने वाला है नहीं आत्म अज्ञान है लेकिन आदमी उसे विध्वंस नहीं कर रहा तो भी जिम्मेवारी उसकी है वह आत्मज्ञान को पैदा करने वाला नहीं है लेकिन विध्वंस करने वाला बन सकता है और नहीं बन रहा है इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेवारी आदमी की है आदमी आत्म अज्ञानी हो तो यह उसका अपना ही निर्णय आंख उसने ही बंद रखी है रोशनी की अब कोई कमी नहीं है सात्र का एक बहुत प्रसिद्ध वचन मुझे स्मरण आता है प्रसिद्ध भी और अनूठा भी सात्र का वचन है मैन इज कंडेमड टू बी फ्री आदमी स्वतंत्र होने को विवश है मजबूर सिर्फ एक स्वतंत्रता आदमी को नहीं बाकी सब स्वतंत्रता उसे हैं चुनाव करने के लिए आदमी मजबूर है सिर्फ एक चुनाव आदमी नहीं कर सकता वो इतना भर नहीं चुन सकता कि चुनाव ना करना चुन ले ये भर नहीं चुन सकता ही कन् नॉट चूज नॉट टू चूज बाकी तो उसे सब चुनाव करना ही पड़ेगा इसलिए ना करने की बात नहीं चुन सकता क्योंकि यह भी चुनाव ही होगा आदमी को प्रतिपल चुनना ही पड़ेगा आदमी एक चुनाव की यात्रा है पशु चुनाव की यात्रा नहीं है पशु जो है वो है और अगर पशु जैसा भी है उसकी जिम्मेवारी किसी पर होगी तो परमात्मा पर होगी आदमी परमात्मा की जिम्मेवारी के बाहर है, पशु के होने की जिम्मेवारी परमात्मा पर होगी पशु जैसा है वृक्ष है। जैसे हैं उनको हम है दोषी नहीं ठहरा सकते और न ही हम उन्हें प्रशंसा के पात्र बना सकते आदमी बाहर हो गया उस वर्तुल के जहां से वो चुनाव के लिए स्वतंत्र है अब अगर मैं आत्म अज्ञानी हूं तो ये मेरा चुनाव है और आत्म ज्ञानी हूं तो ये मेरा चुनाव है अब अगर मैं दुखी हूं तो ये मेरा चुनाव है और आनंदित हूं तो ये मेरा चुनाव है आंखें खुली रखू या बंद ये मेरा चुनाव है चारों ओर प्रकाश मौजूद है अब अंधकार में रहना मेरे हाथ की बात है और प्रकाश में रहना भी मेरे हाथ की बात है इसलिए मैंने कहा कि आत्म अज्ञान के लिए भी मनुष्य जुम्मेवार है अब मनुष्य अपनी जुम्मेवार से मुक्त नहीं हो सकता अब वो प्रतिपल ज्यादा से ज्यादा जुम्मेवार होता चला जाएगा मनुष्य की जुम्मेवारी ही उसकी गरिमा और गौरव भी है यही उसकी मनुष्यता भी है यही से वो पशुता के बाहर निकलता है इसलिए ये भी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जिन चीजों में हम बिना चुनाव किए बहते हैं उन चीजों में हम पशु के तुल्य ही होते ये भी बहुत मजे की बात है कि हिंसा आम तौर से हम चुनते नहीं अतीत की आदत के कारण करते चले जाते हैं। अहिंसा चुन्नी पड़ती है इसलिए अहिंसा एक उत्तरदायित्व है और हिंसा एक पशुता है अहिंसा मनुष्यता की यात्रा पर एक मंजिल है हिंसा सिर्फ पुरानी आदत का प्रभाव है मैंने निश्चित ही कहा है कि हिंसा आत्मअज्ञान से पैदा होती है और इन दोनों बातों में कोई विरोध नहीं है आत्मज्ञान भी हमारा चुनाव है हिंसा भी हमारा चुनाव है हम होना चाहे अहिंसक तो अब कोई हमें रोक नहीं सकता मनुष्य जो भी होना चाहे हो सकता है मनुष्य का विचार ही उसका व्यक्तित्व है उसका निर्णय ही उसकी नियति है उसकी आकांक्षा ही उसकी अभीपसा ही उसका आत्मसन है इसलिए अब कोई आदमी अपने मन में यह कभी भूलकर भी ना सोचे कि वो जो है उसमें वो क्या कर सकता है क्रोध है तो क्या कर सकता है हिंसा है तो क्या कर सकता है अज्ञान है तो क्या कर सकता है आदमी को यह कहने का हक नहीं जैसे ही आदमी कहता है कि मैं क्या कर सकता हूं वो यह खबर दे रहा है कि कर सकता है और अपने को समझाने की कोशिश कर रहा है कि क्या कर सकता हूं कोई पशु नहीं कहता कि मैं क्या कर सकता हूं ये सवाल ही नहीं आदमी जिस दिन कहता है मजबूरी है मैं क्या कर सकता हूं हिंसक मुझे होना ही पड़ेगा उस दिन वो ये कह रहा है कि मैं चुन भी रहा हूं और चुनाव की जिम्मेवारी भी छोड़ रहा हूं मैं हिंसक हो भी रहा हूं और हिंसा होने का दोष किसी और के कंधों पर प्रकृति के परमात्मा के कंधों पर छोड़ रहा हूं जिस आदमी ने अपनी आत्मियत का बोझ किसी और पर छोड़ा वो पशुता की दुनिया में वापस गिर जाता है असल में वो आदमी होने से इंकार कर रहा है जो आदमी चुनने से इंकार कर रहा है वो आदमी होने से इंकार कर रहा है वो ये कह रहा है कि नहीं हम पशु बेहतर जहाँ ना कोई चुनाव है न कोई जिम्मेवारी है न कोई निर्णय है न कोई परेशानी है जो है वो है हम वापस लौटते शराब पी के आदमी पशु में वापस लौट जाता है हिंसा करके आदमी पशु में वापस लौट जाता है क्रोध करके आदमी पशु में वापस लौट जाता है इसलिए क्रोध से भरे व्यक्ति को अगर देखें तो उसमें सिर्फ आदमीयत की रूपरेखा भर दिखाई पड़ती है आत्मा दिखाई नहीं पड़ती हिंसा से भरी हुई आंखें देखें तो उसमें आदमी की आंखें नहीं दिखाई पड़ती तत्काल आंखों में एक मेटामाफसिस हो जाती है आंखें बदल जाती है भीतर से कोई छिपा हुआ पशु तत्काल प्रकट हो जाता है इसलिए क्रोध में हिंसा में आदमी पशु जैसा व्यवहार करता है काटता है चीखता है लोचता है आदमी के नखून छोटे पड़ गए हैं क्योंकि उनकी बहुत जरूरत नहीं रह गई जंगली जानवर के पास नाखून है जो आपकी हड्डियों तक के मांस को बाहर खींच लाए लाखों वर्ष से आदमी को अब किसी की हड्डियों तक के मांस को खींचने की जरूरत नहीं रह गई तो नाखून छोटे हो गए तो फिर आदमी को छुरी भाले बर्छियां बनानी पड़ी है वो सब्सटीट्यूट है जिनसे वो जानवर का काम ले ले क्योंकि नाखून उसके पास अब छोटे पड़ गए दांत उसके अब ऐसे नहीं रहे कि वो किसी के मांस को काट के बाहर निकाल ले तो उसने हथियार औजार गोलियां बनाए गोलियां बनाई हैं जो आदमी की छाती में चुप जाए आदमी ने जितने अस्त्र शस्त्र खोजे हैं वो अपनी खो गई पशुता को सब्सटीट्यूट करने के लिए परिपूरक करने के लिए खोजे जो जानवरों के पास है वो हमारे पास नहीं है तो हमें बनाना पड़ा है निश्चित ही जब हमने बनाया है तो हमने जानवरों से बेहतर बना लिया किस जानवर के पास एटम बम किस जानवर के पास सैकड़ों मील दूर बम फेंकने के उपाय नहीं जानवर के पास बड़े प्रकृति प्रदत्त साधन और आदमी ने अपनी सारी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके करोड़ों जानवरों को इकट्ठा करके भी जो ना हो सके वो एक आदमी कर सकता है ये आदमी का अपना चुनाव है जिस दिन किसी आदमी को यह बात स्पष्ट दिखाई पड़ जाती है कि जो भी मैं हूं उसकी जिम्मेवारी मेरी है उसी दिन से परिवर्तन और रूपांतरण शुरू हो जाता है जिस आदमी की जिंदगी में अभी यह ख्याल है कि जो मैं हूं हूं हु, मेरा कोई बस नहीं उस आदमी की जिंदगी में धर्म के मंदिर का द्वार कभी भी नहीं खुल सकता है उत्तरदायित्व मैं ही निर्णायक हूं मेरी नियति का इस बात का बोध मनुष्य की जिंदगी को परिवर्तित करता है इसलिए मैंने कहा कि आत्म अज्ञान के लिए मनुष्य स्वयं जुम्मेवार है जुम्मेवार इस अर्थों में कि वो तोड़ सकता है और नहीं तोड़ रहा है मिटा सकता है और नहीं मिटा रहा है मुक्त हो सकता है और नहीं मुक्त हो रहा है कृपया समझें कि ध्यान साधना में हिंसक वृत्तियों का विसर्जन और उदात्तीकरण अर्थात डिसोल्यूशन और सब्लिमेशन किस प्रकार घटित होता है हिंसा की वृत्ति अकेली वृत्ति ही नहीं है हिंसा की वृत्ति के साथ हिंसा के अनेक वेगों का दमन भी संयुक्त है सप्रेशन भी संयुक्त है हिंसा की वृत्ति तो है ही हिंसा करने की आकांक्षा भी है लेकिन हजार मौकों पर हिंसा करने का उपाय नहीं होता है हिंसा करना चाहते हैं और नहीं कर पाते संस्कृति है, है सभ्यता है जीवन की व्यवस्था है परिस्थितियां हैं प्रतिकूलता है। ऐसा आदमी खोजना मुश्किल है जिसने किसी क्षण तो में किसी दूसरे को मार डालने का विचार ना किया हो ऐसा आदमी भी खोजना मुश्किल है जिसने किसी क्षण में अपने को ही मार डालने का विचार न किया हो दिन में ना किया होगा तो रात सपनों में किया होगा लेकिन सभी आदमी दूसरों को मार नहीं डालते और सभी आदमी आत्महत्याएं नहीं कर लेते सोचते हैं प्रतिकूलताएं हैं संभव नहीं हो पाता और जब एक बार हिंसा का भाव मन में उठ जाए और प्रकट ना हो पाए तो वृत्ति तो रहती है ये भाव का वेग भी दमित हो जाता है यह भी इकट्ठा होने लगता है हिंसा की वृत्ति तो भीतर बनी रहती है और न की गई हिंसाएं हिंसा की, की गई भावनाएं भी संग्रहित होती चली जाती एक जन्म की नहीं अनेक जन्मों की भी इकट्ठी हो जाती उस संग्रह को भी हम अपने साथ लेकर चल रहे वृत्ति तो साथ है दबाए हुए वेग भी साथ है वृत्ति रोज नए वेग पैदा करती है और पुराने वेगों का संग्रह बढ़ता चला जाता है और किसी भी क्षण विस्फोट हो सकता है इसलिए हिंसा की वृत्ति से जो मुक्ति है उस मुक्ति में दो बातें समझ लेनी जरूरी हैं हिंसा की वृत्ति का तो विसर्जन होना ही चाहिए हिंसा के दबे हुए दबाए गए वेगों का विसर्जन भी जरूरी है हिंसा की वृत्ति मिटेगी तो मैं आने वाले भविष्य में हिंसा के वेगों को पैदा नहीं करूंगा लेकिन मैंने जो अतीत में वेग दबाए हैं उनका विसर्जन उनका रेचन उनकी कैथारसिस भी होनी जरूरी है महावीर ने बहुत सुंदर शब्द कैथारसिस के लिए प्रयोग किया है पश्चिम में मनस शास्त्री जिसे कैथारसिस कहते हैं रेचन कहते हैं महावीर ने उसे निर्जरा कहा है वो बहुत अद्भुत शब्द है निर्जरा का अर्थ है विदरिंग अवे निजरा का अर्थ है किसी चीज का झड़ जाना कोई चीज जो इकट्ठी है बिखर जाना है निर्जरा का अर्थ है अगर ऊपर धूल इकट्ठी हो गई है तो धूल के कणों को फेंक कर अलग कर देना बहुत वेग हमारे भीतर इकट्ठे हैं, ध्यान में इनकी निर्जरा इनकी कथार की जा सकती है और सिर्फ ध्यान में ही की जा सकती है और कोई उपाय मनुष्य के दबे हुए वेगों की निर्जरा का नहीं ध्यान में कैसे की जा सकती है जब आपके मन में किसी को घूसा मारने की इच्छा पैदा होती है तब आप एक छोटा सा प्रयोग करके देखेंगे और बहुत हैरान होंगे और ये प्रयोग मैं मजाक में नहीं कह रहा हूं अमेरिका में एक बड़ी वैज्ञानिक प्रयोगशाला इस प्रयोग को आज कर रही है कैलिफोर्निया में एक संस्था है इसालियन इंस्टीट्यूट शायद अमेरिका में एक बहुत कीमती ऋषि आज मौजूद है उस आदमी का नाम है पर्स वो जिन लोगों के मन में बड़ी हिंसा है उनकी आंखों पर पट्टियां बंधवा देता है तकिये उनके सामने रख देता है और कहता है मारो घूसे और समझो कि दुश्मन सामने जिसे तुम्हें मारना है उसी को मारो पहले तो आदमी हंसता है कि तकिए को कैसे मारे लेकिन किसी दूसरे आदमी को मारने में और तकिए को मारने में हाथ को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और किसी आदमी को मारने में और किसी तकिये को मारने में खून में जो विष पैदा हो गया उसके निकलने में भी कोई फर्क नहीं पड़ता है दूसरा आदमी भी तकिए से ज्यादा और क्या है तो पर्स अपने हिंसक मरीज को कहेगा कि मारो तकियों को पहले वो हंसेगा लेकिन पर्स कहेगा हंसो मत मारो वो कहेगा क्या मजाक करते हैं लेकिन पर्स कहेगा छोड़ो मजाक ही सही लेकिन मारो वो तकियों को मारना शुरू करेगा और थोड़ी देर में आसपास खड़े लोग देख के हैरान होंगे कि न केवल मारने में उसकी गति आ गई न केवल वो तकिए से जूझने लगा न केवल तकिए से वो दुश्मनी निकाल रहा है तकिए को चीरेगा फाड़ेगा मुंह से काट डालेगा तकिए टुकड़े टुकड़े कर देगा और जिन लोग को भी इन प्रयोगों से गुजरना पड़ा है वो प्रयोग के बाद कहेंगे मन बहुत हल्का हो गया है इतना हल्का कभी भी नहीं था ये पर्स क्या कह रहा है ये ये कह रहा है कि तुमने अब तक हिंसा सकारण निकाली है किसी किसी किसी किसी पर पर पर निकाली निकाली है अब तुम हवा में निकाल लो किसी पर मत निकालो क्योंकि जब भी किसी पर निकाली जाएगी तो उसकी प्रतिक्रियाएं होंगी अगर मैं किसी को घूसा मारूंगा तो यह घूसा आकाश में खो नहीं जाएगा ये अंतरिक्ष इसको एब्जॉर्व नहीं कर लेगा जिसको घूसा मारूंगा वो इसका उत्तर देगा आज देगा कल देगा परसों देगा प्रतीक्षा करेगा लेकिन उत्तर देगा और जब मैं किसी को घूसा मारूंगा हो सकता है वो बुद्ध जैसा महावीर जैसा कोई आदमी हो और उत्तर ना भी दे तो भी जैसे ही मैं किसी को घूसा मारूंगा मेरे मन में भी प्रतिक्रिया और पश्चाताप होगा और क्रोध ही बुरा नहीं है पश्चाताप भी उतना ही बुरा है क्योंकि पश्चाताप उल्टा हो गया क्रोध है पश्चाताप शीर्षासन करता हुआ क्रोध पश्चाताप भी उतना ही बुरा है असल में पश्चाताप करके आदमी फिर से क्रोध करने की तैयारी के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हूं एक, एक बुरा काम हो गया ये दूसरी बात है पश्चाताप करके वो अपने अच्छे आदमी को वापिस पुनर्स्थापित कर रहा है वो री एस्टेब्लिश कर रहा है अपनी पुरानी इज्जत को अपनी आंखों में और जैसे ही पुनर्स्थापित हो जाएगा कल फिर घूसा मारने के लिए तैयार हो जाएगा परसों फिर पश्चाताप फिर घूसा क्रोध और पश्चाताप का एक दुष्ट चक्र घूमता रहेगा और जब हम किसी व्यक्ति को घूसा मारते हैं तो न केवल पश्चाताप होता है बल्कि वो घूसे का उत्तर देगा इसकी पुनः तैयारी शुरू हो जाती है इसलिए हिंसा फिर एक दुष्ट चक्र बन जाती जिसके बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है लेकिन तकियों को अगर एक आदमी घूसा मार रहा है तो ये कुछ भी नहीं घटता तकियों को घूसा मारने में निर्जरा हो रही है पर्स तकियो को घूसा मारने को कह रहा है क्योंकि जिस दुनिया में हम रह रहे हैं वो बहुत ऑब्जेक्टिव हो गई महावीर पच्चीस सौ साल पहले थे वो कहते हवा में ही घूसा मार दो तकिए की क्या जरूरत है लेकिन हम कहेंगे हवा में घूसा तकिए को तो फिर भी मारने जैसा लगता है वह आदमी की पीठ जैसा लगता है पेट जैसा लगता है तकिए को घुसा छुएगा तो ऐसा ही लगेगा कि किसी को छुआ थोड़ा सा तो तकिया भी उत्तर देगा दुनिया पच्चीस साल में महावीर के बाद वस्तुगत हो गई है महावीर ने जिस ध्यान की बात की है उस ध्यान में तकिए की भी कोई जरूरत नहीं मैं भी जिस ध्यान की बात करता हूं उसमें भी तकिए की कोई जरूरत नहीं लेकिन शायद अमेरिका में तकिए के बिना गुसा मारना और भी मुश्किल हो जाएगा वस्तुगत कुछ तो होना ही चाहिए आदमी ना सही तो तकिया सही महावीर तो तकियों को भी मारने को मना करेंगे वो तो अगर कहेंगे पर्स को तो उससे कहेंगे कि इसमें भी थोड़ी सी हिंसा हो रही है ये आदमी तकिए में अपने दुश्मन को प्रोजेक्ट कर रहा है कोई दुश्मन नहीं है जिसको चोट पहुंच रही लेकिन इस आदमी को किसी को मारने का मजा और रस आ रहा है ये रस भी हिंसा की धारा को थोड़ा ना बहुत जारी रखेगा इससे हिंसा की पूर्ण निर्जरा नहीं हो जाएगी इसलिए पर्स की लेबोरेटरी से गए लोग दो चार छह महीने बाद फिर वापस आ जाएंगे और कहेंगे हिंसा फिर मन में इकट्ठी हो गई अब फिर उनको तकिया चाहिए और फिर उनको मारना पड़ेगा ध्यान की प्रक्रिया कहती है कि आप किसी की फिक्र छोड़ दें सब्जेक्टिव वायलेंस कर लें सब्जेक्टिव वायलेंस का मतलब अपने साथ हिंसा कर ले ही सब्जेक्टिव वायलेंस का मतलब सिर्फ हिंसा को हो जाने दें बिना किसी ऑब्जेक्ट के बिना किसी विषय के बिना किसी वस्तु के एक आदमी ध्यान में चीख मार के चिल्लाए घूसे मारे नाचे कूदे तो उसके भीतर जो हिंसा के दबे हुए वेग हैं उनकी निर्चरा होती वे गिर जाते एक घंटे भर के किसी भी दिन प्रयोग के बाद आप इस बात का अनुभव कर सकते हैं कि आपके भीतर के दबे हुए वेग उड़ गए आप हल्के होकर कमरे के बाहर आ गए उस दिन दिन भर आप क्रोध न कर पाएंगे उतनी आसानी से जितनी आसानी से कल किया था उतनी आसानी से किसी को घुसाना बांध लेंगे जितनी आसानी से सदा बांधा था वही कारण जो कल आपकी आंखों को लाल खून से भर देते आज आपकी आंखों को झील की तरह नीला ही छोड़ जाएंगे और एक हंसी भी अपने पे आनी शुरू होगी कि जो हिंसा ऐसे ही निर्जरा हो सकती थी उसे अकारण ही मैंने दूसरों को पीड़ा देकर दुष्ट चक्र निर्मित किए विशिय सर्किल बनाए महावीर गांव के पास खड़े थे और कुछ लोगों ने आके उन्हें बहुत पीटा किसी ने उनके कान में खिलियां ठोक दी वे खड़े देखते रहे पीछे किसी ने उनसे पूछा कि आपने कुछ भी ना कहा आप कुछ तो बोलते इतना तो कहते कि अकारण मुझे क्यों मार रहे हो तो महावीर ने कहा अकारण वे नहीं मार रहे थे उनके भीतर मारने की बात का जरूरी कोई कारण रहा होगा हो सकता है मुझसे संबंधित ना हो कारण लेकिन उनके भीतर तो कारण रहा ही होगा और फिर मैंने सोचा कि वे मुझे ही मार लें तो बेहतर वे किसी दूसरे को मारेंगे तो बिना मार का उत्तर पाए वापिस ना लौटेंगे उनकी हिंसा की उनकी हिंसा की निर्जरा हो जाए तो मुझसे बेहतर आदमी उन्हें खोजना मुश्किल है महावीर तकिए की तरह ही व्यवहार किए उन लोगों के साथ ध्यान में दबे हुए समस्त वेगों की निर्जरा होती है वे चाहे हिंसा के हों चाहे क्रोध के हो चाहे काम के हो चाहे लोभ के हो ध्यान में समस्त दबे वेगों की निर्जरा होती है और जब वेग की निर्जरा हो जाए जब सप्रे दबी हुई शक्तियां बिखर जाएं, तो व्यक्ति को छुटकारा पाने में बड़ी आसानी हो जाती जब किसी के घर की तिजोरी का सारा धन फेंक जाए तो तिजोरी को फेंकने में बहुत देर नहीं लगती तिजोरी को तो आदमी बचाता ही इसलिए है कि उसके भीतर जो धन इकट्ठा है अगर धन तिजोड़ी का सारा बांट दिया गया हो तो तिजोड़ी को दान करने में बहुत कठिनाई नहीं पड़ती हिंसा की वृत्ति से छुटकारा पाना उतना कठिन नहीं पड़ेगा हिंसा के वेग जो हिंसा की वृत्ति को तिजोड़ी बना के बैठ गए हैं उनसे छुटकारा पाना ही पहला सवाल है और जिस दिन सारे वेग मुक्त हो जाते हैं उस दिन हिंसा अपनी नग्नता में अपनी टोटल लेकड़नेस में दिखाई पड़ती है। और जब कोई व्यक्ति हिंसा को उसकी पूरी नग्नता में देखने में समर्थ हो जाता है तो एक क्षण भी हिंसक नहीं रह सकता क्योंकि हिंसा को उसकी पूरी नग्नता में देखना उससे मुक्त हो जाना है वो इतनी पीड़ा है वो इतनी कुरूपता है वो इतनी गंदगी है कि उसमें कोई एक क्षण भी रुकने को राजी नहीं होगा वो ऐसा ही है हिंसा को उसकी पूरी नग्नता में देखना जिससे किसी के घर में आग लग गई हो और लपटों में घर गिर जाए और फिर कोई आदमी जब लपटों को देख ले तो एक भी क्षण उस घर में रुकना संभव ना हो वो छलांग लगाए और बाहर निकल जाए ठीक ऐसे ही हिंसा की लपटों में गिरा आदमी बाहर कून पड़ता है लेकिन हिंसा की लपटें दिखाई नहीं पड़ती क्योंकि हिंसा की वृत्ति और स्वयं के बीच में नमालूम कितनी पड़ते हैं दबे हुए वेगों की उन वेगों के कारण हिंसा की वृत्ति का दर्शन नहीं हो पाता उसके कारण नेकेड वायलेंस दिखाई नहीं पड़ती उसके कारण हमेशा ही हमें यही दिखाई पड़ता है कि हिंसा भी हमारी मित्र है क्योंकि हिंसा का हमें उपयोग करना है कल कोई दुश्मन होगा कल कोई हमला करेगा तो जवाब कैसे देंगे वो जो बीच में दबे हुए वेग हैं उनकी लंबे धुएं की परत के कारण हिंसा की नग्नता दिखाई नहीं पड़ती ध्यान वेगों से मुक्ति दिलाकर हिंसा का आमना सामना एनकाउंटर करा देता है और जिस आदमी ने भी हिंसा को देख लिया वो अहिंसक हो गया जिस आदमी ने भी हिंसा को पहचान लिया उसके हिंसक होने के फिर उपाय नहीं रह जाते Dakar, कोई भी आदमी जान के नरक में उतरने को कभी राजी नहीं होता है और अगर कभी कोई नरक में उतरता है तो वो नरक को स्वर्ग समझकर ही उतरता है कोई आदमी कभी आग की लपटों में उतरता नहीं और अगर उतरता है तो आग की लपटों को स्वर्ग का द्वार समझकर ही उतरता है ध्यान विसर्जन है निर्जरा है कैथार से ध्यान का अर्थ है आपके भीतर जो हो रहा है उसे अकारण प्रकट हो जाने दें किसी पर नहीं शून्य में उसे शून्य को समर्पित कर दें अब क्रोध आए तो एक छोटा सा प्रयोग करके कर कर देख लें जब क्रोध आए तो द्वार बंद कर लें और खाली कमरे में क्रोधित तो हो जाए पूरा क्रोध कर ले खाली कमरे में बहुत हंसी आएगी क्योंकि बड़ा अजीब मालूम पड़ेगा एब्सर्ड मालूम पड़ेगा सदा क्रोध दूसरे पर किया है लेकिन एक बार अकेले में करके देख ले और तब दूसरे पर करना मुश्किल होता जाएगा पहली दफे अकेले में हंसी आएगी और दूसरी दफे से दूसरे पर करने में हंसी आने लगेगी क्योंकि जो पागलपन आप अकेले में भी नहीं कर सकते वो पागलपन आप सबके सामने कैसे कर सकते और जो पागलपन अकेले में भी हंसी लाता है वो भी चार आदमियों के सामने करके लोगों के मन में आपकी क्या तस्वीर बनाता होगा इसकी कल्पना कमरे में आईना रख के और दिल खोल के क्रोध करके देख ले तोड़ना ही हो तो आईने को तोड़ देना फोड़ना ही हो तो आयने को फोड़ देना और उस सारे विद्वंस के बीच खड़े होकर देखना कि आपके भीतर किस तरह की जहर इनकी निर्जरा होगी इनकी कैथायरिस होगी ये गिर जाएंगे और इनके गिरने के बाद आप अपनी हिंसा को देखने में समर्थ हो सकते हिंसा से मुक्ति के लिए हिंसा का दर्शन अनिवार्य है आपने कहा है कि काम क्रीड़ा में सूक्ष्म हिंसा है लेकिन क्या संभोग दो व्यक्तियों के परस्पर संपर्क से बायोलॉजिकल सुख पैदा करने का आयोजन नहीं है क्योंकि इस घटना के सुख में दोनों भागीदार होते हैं इसलिए क्या इसमें म्यूचुअल परस्पर सहानुभूति व प्रेम आधार नहीं है षभ से लेकर पार्श्व तक धर्म को चार सूत्र दिए गए थे कहें कि धर्म का रथ चार पहियों वाला था या कहें कि धर्म के पास चार पैर थे चतुर्याम था धर्म महावीर ने एक पांचवां सूत्र जोड़ा ब्रह्मचरी महावीर के पहले पार्श्व तक किसी ने ब्रह्मचरी को धर्म का सूत्र नहीं बताया ये बड़े मजे की बात है और काफी समझ लेने की यह आश्चर्यजनक मालूम होगा कि रिषभ से लेके पार्श्व तक के चिंतकों ने अनुभवियों ने ब्रह्मचरी को धर्म का सूत्र नहीं बताया क्योंकि पार्श तक यही समझा जाता रहा कि जो अहिंसा को पाल लेगा उसके जीवन में ब्रह्मचरी अनायास ही उतर जाएगा क्योंकि काम अपने आप में एक गहरी हिंसा है सेक्स अपने आप में एक गहरी हिंसा है काम को हिंसा क्यों कहा जा सकता है इस संबंध में दो चार सूत्र समझने उपयोगी और महावीर ने क्यों ब्रह्मचर्य को अलग सूत्र दिया यह भी थोड़ा सोच लेना उचित होगा महावीर का नाम अहिंसा के साथ गहराई से जुड़ा है इतना कोई दूसरा नाम नहीं जुड़ा है लेकिन आश्चर्य होगा आपको यह जान के कि महावीर को अहिंसा से ब्रह्मचर्य अलग कर देना पड़ा और कर देने का कुल कारण इतना है कि महावीर जिन लोगों के बीच बात कर रहे थे वे बहुत गहरी अहिंसा समझने में असमर्थ थे वे बहुत ही उथली अहिंसा समझ पाते थे उतनी उथली अहिंसा में काम नहीं आता अहिंसा जब बहुत गहरी होती है तभी पता चलता है कि काम वासना भी हिंसा का एक रूप लेकिन पार्श तक चर्चा नहीं करनी पड़ी क्योंकि अहिंसा बड़े गहरे अर्थों में ली जाती रही क्यों दो तीन बातें हैं एक तो जैसा मैंने कहा जैसे ही किसी व्यक्ति को दूसरे की चाह पैदा होती है वह आदमी दुखी है इसका सबूत हो गया जैसे ही कोई व्यक्ति कहता है कि मेरा सुख दूसरे से मिलेगा वैसे ही वो व्यक्ति दुखी है ये तय हो गया और जो अपने से भी सुख नहीं पा सका वो दूसरे से सुख पा सकेगा ये असंभव है भ्रम पा सकता है सुख नहीं पा सकता धोखा पा सकता है तथ्य सत्य नहीं पा सकता सपने देख सकता है लेकिन जाग जाग के रोएगा दूसरे की आकांक्षा ही इस बात का सबूत है कि अभी सुख का सूत्र नहीं मिला और दूसरे की आकांक्षा के बिना तो काम नहीं हो सकता सेक्स नहीं हो सकता वो दूसरे की आकांक्षा में छिपा है इसलिए भी काम हिंसा है और इसलिए भी कि एक व्यक्ति के पास जो वीरीकरण हैं, वे जीवित हैं आज पृथ्वी पर साढ़े तीन अरब लोगों की संख्या है एक साधारण व्यक्ति के जीवन में जितने वीरीकरण बनते हैं उतने वीरीकणों से इतनी संख्या पैदा हो सकती सारी पृथ्वी की और एक व्यक्ति जीवन भर इन वीरिकणों का काम के लिए उपयोग करता रहता है संभोग के दो घंटे के भीतर जितने वीरीकरण शरीर के बाहर जाते हैं दो घंटे के भीतर मर जाते हैं। अगर एकाध वीरीकरण स्त्री के अंडे तक पहुंच गया तो वो नई जीवन की यात्रा पर निकल जाता है शेष वीरीकरण दो घंटे के भीतर मर जाते एक संभोग में लाखों वीरिकल मरते हैं यह वीरीकरण बीज रूप में जीवन है इनमें से प्रत्येक वीरिकल एक मनुष्य बन सकता है इसलिए एक संभोग में लाखों व्यक्तियों की हत्या तो हो ही रही है ये लाखों व्यक्तियों की हत्या हिंसा तीसरी बात और ख्याल में ले लेनी जरूरी है जिस एक व्यक्ति के पैदा होने की संभावना है अहिंसा को जिन्होंने बहुत गहरे जाना है वो कहेंगे कि जिसको तुमने जन्म दिया उसे तुमने मरने के लिए पैदा किया है असल में जन्म मरने की शुरुआत है जन्म एक छोर है मौत दूसरी छोर होगी <तगे> तो पिता जन्म के लिए ही जिम्मेवार हो तो आधी जिम्मेवारी ले रहा मरने की जिम्मेवारी किसकी होगी मां अगर जन्म देने की जिम्मेदारी ले रही है तो आधी जिम्मेवारी ले रही है मरने की जिम्मेवारी किसकी होगी यह तो बड़ी बेईमानी का सौदा हुआ कि जन्म की जिम्मेदारी मां ले ले और पिता ले ले मरने की असल में जन्म एक छोर है मौत उसी का ही दूसरा छोर है इसलिए पूर्ण अहिंसक चित्त पिता और मां बनने की जिम्मेवारी लेने में असमर्थ होता है उसका गहरा कारण है वो न किसी की मृत्यु का कारण नहीं बन सकता और जन्म देना किसी के मृत्यु का कारण बनना भला सत्तर साल बाद वो मृत्यु हो इस टाइम गैप से कोई फर्क नहीं पड़ता है समय के अंतराल से कोई फर्क नहीं पड़ता है तो काम क्रीड़ा में जो वीरीकरण दो घंटे बाद मर जाएंगे वे मर ही जाएंगे जो वीरीकरण बचेगा वो भी सत्तर वर्ष बाद अस्सी वर्ष बाद मर जाएगा काम क्रीड़ा जन्म के रूप में मृत्यु को ही जन्माती चली जाती है लेकिन जीवन का सारा धोखा यही है कि पहले दरवाजे पर लिखा होता है जन्म और पिछले दरवाजे पर लिखा होता है मृत्यु जब आप भीतर प्रवेश करते हैं तो जन्म का दरवाजा देखकर प्रवेश करते हैं और जब बाहर निकाले जाते हैं तब मृत्यु के दरवाजे से निकाले जाते हैं जीवन का धोखा यही है पहले दरवाजे पर एंट्रेंस पर लिखा होता है सुख और पीछे के दरवाजे पर लिखा होता है दुख जब प्रवेश करते हैं तब सुख की आकांक्षा में और जब बाहर निकलते हैं तो फ्रस्ट्रेटेड दुख से विक्षिप्त और पागल मैंने एक मजाक सुनी मैंने सुना है कि न्यूयॉर्क में एक आदमी ने बहुत सी अजीब चीजें इकट्ठी कर ली थीं और एक अजायब घर बन रखा बना रखा था लेकिन चीजें इतनी अजीब थीं कि जो भी आदमी अजायब घर में देखने आते थे वे देखते ही रहते थे निकलने को राजी नहीं होते थे अब जब तक वे ना निकल जाएं, तब तक दूसरे टिकट लेने वाले द्वार पर खड़े थे उनको आने का सवाल होता तो बड़ी मुश्किल हो गई थी आखिर भीतर के लोगों को बाहर निकालना ही पड़ेगा क्योंकि दरवाजे पर दूसरे लोग दस्तक दे रहे हैं कि उनको भीतर आने दिया जाए और जो भीतर आता वो बाहर निकलता ही नहीं तो उस अजीब चीजें संगरित करने वाले आदमी ने एक कारीगरी, एक कुशलता की शायद वो कुशलता उसने प्रकृति से ही सीखी होगी कोई दस बारह कमरे थे उस अजायब घर के एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने की तख्ती लगी थी और तीर बना था पहले कमरे पर तीर लगा होता था और भी अद्भुत चीजें और तीर अगले कमरे में ले जाता था और बारहवें कमरे पर सबसे बड़ा तीर लगा था और लिखा था और भी सबसे अद्भुत चीजें जो ना कभी देखी ना कभी सुनी और जब आदमी उसमें उस से निकलता था तो सीधा सड़क पर पहुंच जाते थे और पीछे लौटने का उपाय नहीं था दरवाजे पर संतरी खड़ा था फिर लौटना हो तो टिकट लेकर पहले दरवाजे से ही वापस लौटना जिस दिन से ये तख्ती लगाई गई उस दिन से उस म्यूजियम में कभी भीड़ नहीं हुई क्योंकि वो और भी अद्भुत चीजें देखने आदमी सड़क पर पहुंच जाता जन्म की तख्ती सामने के द्वार पर है मृत्यु की तख्ती पीछे के द्वार पर है अहिंसा को जिन्होंने गहरा जिया है जिन्होंने जाना है वो ये भी कहेंगे कि जन्म देना भी हिंसा है इन तीन कारणों से काम क्रीड़ा हिंसा का ही एक रूप है और दुखी मनुष्य जैसा मैंने पहले कहा दूसरे से सुख पाना चाहता है लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि वो जो दूसरा आदमी आपसे काम किरणा में संलग्न हो रहा है वो भी दुखी है और आपसे सुख पाना चाहता है ये दो भिकमंगे एक दूसरे से भीख मांग रहे मैंने सुना है कि गांव में दो ज्योतिषी थे वे रोज सुबह अपना ज्योतिष का काम करने बाजार जाते थे तो रास्ते में जब मिल जाते तो एक दूसरे को अपना हाथ दिखा लेते थे कि क्या ख्याल है आज धंधा कैसा चलेगा हम सारी जिंदगी ऐसा ही कर रहे सब दुखी हैं और एक दूसरे से सुख मांग रहे जिससे मैं सुख मांगने गया हूं वो मुझसे सुख मांगने आया स्वभावतः इन दो दुखी आदमियों का अंतिम परिणाम दुगना दुख होगा सुख नहीं दुख दुगना हो जाएगा बल्कि दुगना कहना ठीक नहीं क्योंकि जिंदगी में जोड़ नहीं होते गुणन फल होते यहां चीजें जुड़ती नहीं गुणित हो जाती यहां चार और चार मिलकर आठ नहीं होते सोलह हो जाते जिंदगी में जब दो आदमी दुखी मिलते हैं तो सिर्फ उनका दुख जुड़ नहीं जाता उनका दुख कई गुना हो जाता है मैं दूसरे को दुख देने का कारण बनूं, हिंसा है जब तक मैं दुखी हूं तब तक मेरे सभी संबंध जो मैं निर्मित करूंगा वे दुख देने वाले ही होंगे इसलिए अहिंसक कहेगा जब तक हिंसा है चित्त में दुख है चित्त में तब तक संग ही मत बनाओ संबंध मत बनाओ क्योंकि सब संबंध दुख को ही फैलाएंगे असंग हो जाओ संबंध के बाहर हो जाओ जिस दिन आनंद भर जाए उस दिन संबंधित हो जाना लेकिन कठिनाई यही है जिंदगी की कि जो दुखी है वो संबंधित होना चाहते जो आनंदित है उन्हें संबंध का पता ही नहीं रह जाता ऐसा नहीं कि वे संबंधित नहीं होते लेकिन उन्हें पता नहीं रह जाता कोई आकांक्षा नहीं रह जाती अगर उनसे लोगों के संबंध भी बनते हैं तो सदा वन वे ट्रैफिक होते दूसरे लोग ही उनसे संबंधित होते वे तो असंघ अनरिलेटेड खड़े रह जाते दूसरे ही उन्हें छूते हैं वे दूसरे को नहीं छू पाते हाँ उनका आनंद जरूर जो उनके निकट आता है उस पर बरसता रहता है वो वैसे बरसता रहता है जैसे सूरज की किरणें बरसती हैं वो वैसे बरसता रहता है जैसे वृक्षों में खिले हुए फूल बरसते रहते हैं किसी के लिए नहीं वृक्ष के पास बहुत हो गए हैं इसलिए ओवरफ्लोइंग है चीजें बाढ़ में आ गई हैं और बरसती रहती है दुखी आदमी संबंध खोजता है और जिनसे संबंध खोजता है सिर्फ उन्हें दुखी छोड़ पाता है किस आदमी ने संबंध बना के सुख पाया किस आदमी ने संबंधित होकर किसी को सुख दिया नहीं कोई दे पाता है इस सारी पृथ्वी दुखी लोगों की पृथ्वी है और यह सारी पृथ्वी दुखी लोगों के प्रयास से सुख पाने के और सुख देने के प्रयास से करो गुना हिंसा का एक रूप है क्योंकि दुखी चित्त की खोज है अहिंसा आनंद चित्त का बहाव है हिंसा दुखी चित्त का विक्षिप्त रोगों का दूसरों में संक्रमण इन्फेक्शन इसलिए इसलिए पार्श्व तक ब्रह्मचरी को अलग सूत्र ही नहीं गिना महावीर को गिनना पड़ा क्योंकि महावीर जिस समाज में पैदा हुए वो एक डिकार्डेंट सोसाइटी थी